से मतलब हर्षित ने थोड़े कंफ्यूजन में हर्ष से सवाल किया फिर हर्ष ने चारों तरफ एक नजर फेरते हुए कहा अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जरा सोचो एक बार जब लोगों को यह पता लग जाएगा कि कोई सीरियल किलर केशव पंडित की नॉवल की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग लोगों का खून कर रहा है तो केशव कितना पॉपुलर हो जाएगा उसने अब तक जितनी भी किताबें लिखी है वो सब हाथों हाथ बिकने लगेंगी समझ रहे हो ना कितना बड़ा खेल है ये फिर हर्षित ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा ओ सही बात अगर ऐसा है तो फिर शायद केशव पंडित ने खुद ही ये सब मर्डर प्लान किया हो और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मर्डर कोई सीरियल किलर कर रहा है लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर उसके पर्सनल केस के बारे में क्या कहोगे कहीं ऐसा तो नहीं की जिससे वो सीरियल मर्डर करवा रहा है उसी ने केशव के खिलाफ साजिश रच के उसे फंसाने की कोशिश की मतलब ये दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं संदेह भरे लफ्जों में सवाल किया कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव पंडित की वाइफ को उसके इस प्लान के बारे में पता लग गया था और इसीलिए केशव ने उसे भी मार दिया हर्ष ने फिर अपनी भुआए टेढ़ी करते हुए बिना किसी को बोलने का मौका दिए एक्चुअली केशव ने खुद ही अपनी वाइफ का खून किया है। उसने हमें बुलाकर अपना नाम क्लियर करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बस जुआ खेल रहा है। क्या पता हम स्पेशल टीम वाले उसे इस केस में बेकसूर साबित कर दे फिर वो सीरियल मर्डरर को तो पकड़वा ही देगा एक मिनट हर्षद ने बीच में ही टोकते हुए कहा इस वक्त उसकी नजरे विक्रांत के ऊपर गड़ी हुई थी अचानक से उसके दिमाग में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो उसने और विक्रांत ने मिलकर केशव पंडित के घर पर बैठकर अनुमान लगाया था फिर उसने बेहद उत्सुकता उस के साथ जवाब दिया शायद हो सकता है कि इसका और अच्छा एक्सप्लेशन हो हर्ष भी बेहद उत्सुक नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ा क्या क्या हो सकता है बताओगे हो सकता है कि हर्षित तो ने बोलना शुरू किया जब किरण पंडित को अपने पति के क्राइम के बारे में पता चला तो वो गहरे सदमे में चली गई वहीं एक तरफ वो अपने पति को क्राइम से बाहर नहीं आने देना चाहती थी और दूसरी तरफ वो अपने पति को माफ भी नहीं कर पा रही थी फिर इसी डिप्रेशन में आकर उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया उसने खुद सुसाइड करके उसका इल्जाम अपने पति पर लगाने का प्लान बनाया इसके बाद हर्षित ने उन सभी घटनाक्रम के बारे में बड़े विस्तार से बताया जो कि विक्रांत ने किरण पंडित के सुसाइड इंसिडेंट के बारे में अनुमान लगाया था कैसे किरण ने खुद के सुसाइड का प्लान बनाया और कैसे उसने पूरी कहानी को इस तरह गढ़ने की कोशिश की ताकि सबको ये लगे कि केशव ने उसका खून किया है लेकिन ये सब करने के लिए कितना ध्यान और दिमाग की जरूरत होगी ना किरण ने इतना बड़ा प्लान आखिर अकेले बनाया कैसे होगा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर ये साबित हो जाता है कि केशव पंडित ने ही अपनी पत्नी का खून किया है तो फिर पूरा चांस है कि केशव की पूरी लाइफ जेल में ही बीतने वाली है तो क्या किरण अपने पति को ऐसी सजा देना चाहती थी या फिर उसने ऐसा करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो केशव को आगे कोई भी क्राइम करने से रोक सके लेकिन मुझे नहीं लगता की सिर्फ ये करने के लिए किरण अपनी जान दे देगी फिर हर्ष ने अपना सिर खोजाते हुए कहा अभी ये सब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है लेकिन अगर ये सच्चाई है तो इसका मतलब यह है कि अपनी पत्नी वाले केस में तो केशव बेकसूर है, उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा है। और इसका मतलब उसने हमें यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए बुलाया है, उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा अब सारी चीजें एक साथ क्लियर हो रही हैं। देखो किरण पंडित के साथ काम करने वाले लोगों का कहना है की उसकी मौत के एक दो दिन पहले किरण काफी परेशान से लग रही थी उसका बिहेवियर काफी बदला बदला सा लग रहा था देखो हर्षिद ने फिर अपने कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए कहा उसके साथ काम करने वाले एक शख्स ने बताया था कि मौत के एक दो दिन पहले किरण काफी बेसुध लग रही थी। उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था जबकि वो अपने काम को लेकर बेहद सीरियस रहती थी और ऑफिस में भी बहुत सोच समझ किसी से बात करती थी लेकिन इस शख्स का कहना है की उसकी मौत के एक दिन पहले उसने किरण से कुछ पूछा था लेकिन किरण ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया उसके दो तीन बार किरण से पूछने के बाद भी किरण ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया उस दिन किरण का ध्यान ही कहीं और था फिर हर्षित ने आगे बताते हुए कहा और हाँ उसके डिपार्टमेंट के मैनेजर ने बताया है कि इंसिडेंट के ठीक एक दिन पहले किरण ने किसी गलत चेक पर साइन कर दिया था हालांकि उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन किरण से पहली बार इस तरह की गलती हुई थी हर्षित ने आगे बताया और जिस रात किरण की मौत हुई उस दिन उसे एक स्कूल में जाना था वहां उसे फाइनेंस से जुड़ा कोई लेक्चर देना था लेकिन वो ना तो स्कूल गई और ना ही उसने स्कूल ना जाने का कोई रीजन दिया अगर इन सभी इंसिडेंट को नोटिस करें तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम किरण के, के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा था और जो कुछ भी चल रहा था उसका रिजल्ट हम लोगों ने देख ही लिया हो ये सुनकर हर्ष ने उत्तेजित होकर अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा और फिर विक्रांत की तरफ देख बोल पड़ा सर हम लोग अब वेट किसका कर रहे हैं चलिए पहले एक बार केशव को इंटरोगेट करते हैं। ये हमारा अनुमान सही है तो तैयारी कि हर्ष, कर रहे थे भले ही इन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था लेकिन फिर भी इन्हें पूरा भरोसा था की केशव कुछ न कुछ राज दबा कर बैठा हुआ है और आज इंटरोगेशन में किसी भी तरह से उससे ये राज देखा की उसके पास इस वक्त लाइट डिटेक्टर टूल है ही नहीं पिछले कई दिनों से उसने इस टूल का इस्तेमाल ही नहीं किया था तो ऐसे में उसे संदेह हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है की अदृश्य शक्ति ने इस टूल को बेकार समझ कर टूल बार से हमेशा के लिए गायब ही कर दिया विक्रांत इस वक्त थोड़ा परेशान सा नजर आ रहा था तभी वहा उसके पास नैना पहुंचगी उसने विक्रांत की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा तुम, तुम क्यों नहीं गए केशव को इंटेरोगेट करने के लिए तुम तो इस काम में माहिर हो तुम जाते हो तो जरूर कुछ न कुछ पता करके आते मेरी जाने की जरूरत नहीं थी ना विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा देखो अगर हम लोगों का अनुमान गलत साबित हुआ मतलब अगर वाकई में केशव के कसूर है तो हमें उससे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है फिर उसने एक सांस लेते हुए कहा लेकिन अगर हमारा अनुमान सही निकला तो फिर इसका मतलब यह है कि केशव बहुत ही शातिर आदमी वो कुछ भी नहीं बताने वाला है। मतलब दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम ही रहने वाला है और दूसरी बात यह भी है कि अनुष्का खुद वहां पर है वो साइकेट्रिस्ट अगर उससे केशव तो तो झूठ तो होता तो तुम्हारे डैड को थप्पड़ ना मारता विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा छोड़ो ये सब पहले केस की बात करते है इतना कहते हुए विक्रांत व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान से देखने लग गया और फिर बोल पड़ा देखो मुझे नहीं लगता कि केशव ने कुछ गलत किया है क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पर होता और मैं इस तरह का क्राइम कर रहा होता तो फिर मैं कभी भी अपने केस में सेंट्रल सीआईडी की टीम को इन्वॉल्व करने की गलती ना करता तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि केशव वाकई में फंसा हुआ है और उसे सिर्फ अपने केस की चिंता है ये बात तो है बल्कि मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों केस से केशव का कोई लेना देना नहीं है नैना ने जवाब दिया लेकिन अगर हमें सीरियल मर्डरर मिल जाता है तो फिर सारा मामला खुद ही क्लियर हो जाएगा विक्रांत ने इस पर अपना सिर हिलाते हुए कहा हम लोग बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे बस थोड़ी इंफॉर्मेशन और मिल जाए